ओ नमो भगवते वासुदेवाया ओ नमो भागवते वासुदेवाया नमो भगवते वासुदेवाए गीता भगवदगीता यथारूप अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी श्रीमद ऐसी भक्ति के द्वारा और भारत भी इनके द्वारा चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या क्या बल्ते चौतीस प्रसिद्ध श्लोक ही सिलोकिपन हरिप्रश्न से ज्ञान ज्ञानन सदर्शिन सबका सलफोन बंद होना चाहिए और कृपा करके कथा का, का समय फोटो नहीं खींच शिल प्रोपात का भावी धुरुभाव महोत्सव का उद्यापन करने में हम वो विशाल विषय गुरु तक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं ये श्लोक कम से कम शिल प्रोपात के अनुगामियों में सबसे प्रसिद्ध है गुरु जो गुरु तत्व का विषय पर है काल मैंने कहा कि सभी वैष्णव गुरु हैं ऐसा कैसे ऐसा है कि वैष्णव है भक्त जिनकी श्रद्धा है कि आराधना सर्वेश विष्णुराराधनम भरम श्रेष्ठ आराध्य है भगवान विष्णु भगवान्राध्यो भगवान्चेश भगवान तनया और गोरे अबाइषण और अलब संप्रदाय में भी है निम्बार्क संप्रदाय में भी यही मान जाते है कि विशेष आराध्या है श्री कृष्ण विष्णु के बहुत अभिव्यक्ति हैं और विशेषकर चेतन महाप्रभु का प्रचारित सिद्धांत है कि कृष्णस्तु भगवान स्वर तो गुरु कौन है जो परम सत्य के ज्ञात है परम तो सत्य का परिपर्ण समझना संभव नहीं है परंतु इतना समझना चाहिए की परम सत्य है परम पुरुष निर्विशेष निराकार तो नहीं है परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण या विष्णु विष्णु वैष्णव का मतलब विष्णु अस्य देवता इति वैष्णव तो इससे है हारक वैष्णव योग्य है गुरु होना हर एक वैष्णव गुरु ही है क्योंकि जो तरम सत्य के ज्ञाता है वो ही योग्य है दूसरों को परम सत्य ज्ञान प्रदान करने के लिए तो फिर भी वैष्णव समाज में शैणी का विचार है श्रद्धा वंजन है भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रद्धा है योग्यत वैष्णव होने के लिए और वैष्णव समाज में तीन मुख्य श्रेणी है उत्तम मध्यम और कनिष्ठ श्रद्धा के अनुसार चाह कोमल श्रद्धा से खनिष्ठ जन, जिनकी श्रद्धा कोमल है वो घनिष्ठ अधिकारी और जहा दृढ़ श्रद्धा दृढ़ श्रद्धावान भक्तों में दो श्रेणी है मध्यम और उत्तम तो उत्तम अधिकारी शास्त्र चर्चा वो क्या है शास्त्र विचार में निपुण है तेरह श्रद्धा शास्त्र वाक्य निपुण दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से सारे शास्त्र युक्ति में शास्त्र युक्ति सुनिपुण जो सुनिपुण है और दृढ़ श्रद्धा भी है वो व्यक्ति उत्तम अधिकारी है और ऐसे भक्त पूरा संसार का उधा कर सकते जैसे चेतन्य महाप्रभु के फार्षदों के बारे में कहा जाते हैं भ्रमंड शक्ति धरे जाने जाने चेतन्य महाप्रभु के सब फार्षदों में पर्याप्त शक्ति है पूरा संसार का परिषण परिथ करने के, के लिए और मध्यम अधिकारी शास्त्र युक्ति अनिपुण दृढ़ श्रद्धा जमाधिकारी से जो शास्त्र युक्ति में इतना निपुण नहीं है परंतु दृढ़ श्रद्धावान है वो ही मध्यम अधिकारी तो ऐसे सब वैष्णव गुरु है परंतु गुरु और लाघु विचार भी है गुरु का मतलब भारी और लाघु शब्द का अर्थ है हल्का तो जो ज्ञान से और भक्ति से भारी है वो परम गुरु ही है और श्रीष्ठ प्रगा प्रेम ऐसा निज दुख विघ्न न करे निचा माधवेंद्र परी के बारे में श्री नित्यानंद प्रभु इस पिछा किए की प्रगाढ़ प्रेम।, प्रेम का यही लक्षण है कि जो भी विघ्न है जो भी कष्ट होते हैं सेवा करने में वो शुद्ध भक्तों पूर्ण प्रेमयी भक्तों उसको नहीं देखते है विचार नहीं करते तो सेवा करते हैं सभी अवस्था इसको अप्रतिहथा भक्ति कहलाती है अप्रतिहता उसका मतलब तो जो भी होगा जो भी अंतराय होगा जो भी कष्ट होगा शुद्ध भक्तों तो कभी भी स्वप्ने में भी उनकी कृष्ण सेवा नहीं चलते तो सब वैष्णव गुरु ये है तो फिर भी कनिष्ठ भक्त भी है और मध्यम भक्त भी है और उत्तम भक्त भी है और कनिष्ठ अधिकारी भक्त दूसरों को साधारण मार्गदर्शन दे सकते हैं हरिकृष्ण बोलो सुखी रहो कनिष्ठ भक्त वही बोल सकते और वो आदेश या प्रचार वो पूर्ण ही है परंतु किसलिए हरे कृष्ण बोलना है और कैसे ही बोलना है निरापराध रूप से और कैसे हम सुखी होएंगे होगे हरिकृष्ण भवने से तो बहुत से लोग पूछेंगे तो क्यों हम हरिकृष्ण कहें उससे क्या फायदा होगा और तर्क भी करेंगे युक्ति युक्ति ये शब्द का अलग अलग अर्थ है एक है अलग अलग मत का समन्वय करना एक और है तर्क करना एक और है लड़ाई करना तो शस्त्रुक्ति शून्यपुर्ण जो ये शास्त्र युक्ति में शून्यपुर्ण ही है और इस प्रकार शिष्यों के सभी संदेहा का यथार्थ उत्तर दे सकते जिससे वो सब संदेह छिन्न संशय श्रीमद भागवत शुद्ध वैष्णवों से श्रवण खा का एक फाव है कि वो सब संशय सब संदेह जो मन में है तो वो सब का नष्ट करना है भगवत कथा से तो वो वो एक एक पार्था, पार्था क्या है शील प्रोपा की भगवत कथा और फैशारी मनोरंजनी अंदाज के साधारण भगवत कथा को भगवत वो ऐसे भगवत कथा तो कथा कहते हैं परंतु गण के मन में वो सब भू धारण जो है तो वो सब निकालने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते और उससे और भी संभव है कि उस प्रकार का कथाकार कथा गण के मन में और भी अधिक भूधारणा प्रदान करे तो शिल प्रोपात जानते थे कि सबके मन में कृष्णा कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्तों ये सब विषय पर अज्ञान है भूधारणा है प्रसिद्ध अंत है इससे शिलोक उपाय इस प्रकार की भगवत कथा परिवेशन किया जिससे इनके शुद्धा सुनने से और दृढ़ श्रद्धा मिल सकती और इस प्रकार उनकी भक्ति पंथा में गति हो सकती श्रद्धा अनुसार जिनमें श्रद्धा है वो उत्तम भक्त है जिनमें कोमल श्रद्धा है वो कनिष्ठ का तो जो गुरु है उनका कर्तव्य ऐसी कथा कहना और उसके अनुसार स्वयं आचरण है जिससे खनिष्ठ भक्तों की श्रद्धा बढ़ेगी और इस प्रकार वे भक्ति मार्ग में प्रगत होंगे। तो सब वैष्णव गुरु ही है परंतु उसमें तारतम्य भी है सामान्यता हम विचार करते हैं कि जो बहुत साल से दीक्षित है तो ऐसे भक्त उत्तम भक्त या ज्येष्ठ भक्त तो वैष्णव समाज में मर्यादा है कि जो ज्येष्ठ है उनको विशेष सम्मान देना है परंतु ऐसा नहीं है कि खाली बहुत सालों से दीक्षित होना एक भक्त उत्तम होते ऐसा है कुछ भक्त जो दीक्षा लेने के बाद वो सब भूल धारणा जो मन में है वो सब निकालने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करते और इस प्रकार बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब ना पाए कृष्ण पदे फ्रेम बहुत जन्मों में भी यदि हम श्रवण कीर्तन का अभिनय करते तो हम भक्ति का परिपक्व फल कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे अपराध का कारण और इस भक्ति मार्ग में बदला भी है वो माया देवी की सेवा है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है माया देवी अति विचित्र रूप से जिसका प्रयोजन भी है और वो है भक्तों का मन में कांखो लोभ इत्यादि वर्ण का प्रयास अपसिदन भूल धारणा बपन करने का प्रयास और इस प्रकार माया देवी भक्त या भक्त होने वाले जो प्रयास करते भक्ति करना तो उनकी परीक्षा होती है भक्त ये शब्द बहुत बड़े शब्द है कौन है भक्त भक्त प्रहलाद भक्त ध्रुव तो वो हम ऐसे बोलते सभी सभी भक्त से ही निवेदन है तो जो सुनते हैं यदि भक्ति मार्ग में कुछ भी प्रगति किया तो ऐसे व्यक्ति सोचेंगे मुझको नहीं बोलते भक्तों को बोलते सभी भक्तों से निवेदन है तो मुझसे मुझ पर मुझको निवेदन नहीं करते क्योंकि मैं भक्त नहीं हूं वो सामान्य माँ याद आ तो सभी भक्तों को प्रभु कहना है तो यदि हम सोच रहे हाँ सारे है मैं प्रभु हूँ हम्म तुम क्या चाहते हो मुझसे चरणराज ले लेगा ठीक है ले लो प्रणामी भी देना पड़ेगा मैं कृपा से चरणराज देता हूं तो मुझको प्रणामी भी देना पड़ेगा तो एक द्विदा है कि जो भक्ति करते हैं तो अन्य भक्तों से समन्वित होते परंतु भक्ति भक्ति में प्रगति करना श्रद्धा के ऊपर निर्भर करते है। जितने भी जुड़ा हो इतनी सी भक्ति होती है और एक और माप है हैत चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही प्रसिद्ध वाणी ही है चुनादी सुनिचने रसिष्ण अमाम देना की सदा है जिसका बवना बहुत सहज परंतु ऐसे होना हमारा लिए कठिन है क्योंकि अनादिकाल से हमारा आदत पृथक ईश्वर हम हम भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी यही भावना कि मैं बौर हूँ मैं नियंत्रण हूँ सब दूसरों का उचित है मुझको सम्मान द तो वैष्णव समाज में तो सब हमको प्रभु बहुत और पहले से वो हमका जो मन में है कि मैं प्रभु हूँ ऐसे ही सोचना यादि हम विनम्र भाव का पोषण करने का दृढ़ प्रयास नहीं करते तो कोई दूसरे हमको प्रभु बोलने से हमारा मन में वो का बढ़ेगा और विशेषकर जो भक्ति में थोड़ा दीर्घ समय है तो ऐसा होते सब ऐसे भक्त को सम्मान देते जो उचित ही है परंतु जो सबका समान का पात्र है वो वो भक्त की भक्ति के लिए वो अनुकूल नहीं है भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा कि जो मेरी प्रशंसा करते हैं वो मेरा शत्रु ही है बात तो उल्टा है नहीं जो मेरी प्रशंसा कहते वो मेरा परम मित्र ही है ये सामान्य विचार है हम विचार कर सकते हैं जो तो कितना बड़ा मूर्ख एक आदमी है उसकी प्रशंसा करने से उस सुनने से यदि वो उलासित होते हैं वो बोडमोड़ की और अगर वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो थोड़ा सा कम से कम थोड़ा सा ज्ञानवान है <laughs> हम कितने थुच हैं इसको इस विषय पर हमें विचार करने चाहिए हम जितने भी बड़े ना हो हम भगवान से बहुत ही छोटे प्रभुपा से कितने छोटे तो यदि कोई खुद की प्रशंसा करते आत्मा घोषणा करते हैं खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं तो कितना बड़ा मोर की है ये भक्ति भावना से पूरा विपरीत है इसलिए बहुत बहुत वैष्णव तो समाज चढ़ के ब्रजवास कहते हैं आख्यात रूप कहा गया है मेरा स्वामी पत्नी घर पर रोटी है सब कुटुम वो कहा गया वो कहा गया वो कोई किसी का पता नहीं वो बड़ा अमीर था अभी कोई नहीं जानता है वो गोवर्धन तो वास करते हैं एक और की पहल एक बारा था समाज में कोई नहीं जानते वो एक एक और वाइष्ण भी है ऐसे है कृष्ण भक्ति प्रचार करने में घोषणा करने चाहिए कृष्ण स्तु भगवान स्वयं वो प्रचार करने में हमें बहुत आवाज निकालने कृष्ण भगवान स्वयं जड़ से प्रचार करना चाहिए और वास्तविक साधु कौन है उसका भी प्रचार करने चाहिए नहीं तो भक्ति का प्रचार करने में हमारा सब प्रयास वो सब डोंगी साधु सब चोरी कर हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं और ये सब डोंगी हुए साधु आएंगे और ठीक है हम साधु हैं तो आ जाओ यहाँ पर मुझसे दीक्षा ले लो और काफी प्रणामी भी देना है और ऐसे सिर्फ मेरी आशीर्वाद से तुम पूरा कृष्ण प्रेम मिलेगा तो ऐसे ही साधु भी है इसलिए कौन सा साधु है उसका प्रचार भी करना चाहिए नाही तो वो ही होगा तो वास्तविक साधु का क्या क्या लक्षण है उसका प्रचार भी करना चाहिए तो वो भी द्विधा है कि जो साधु है कृष्णा कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्तों की महिमा का प्रचार करने चाहते हैं परंतु उस साधु का कथा भी दूसरों को मार्गदर्शन प्रदान करना गुरु होना हमारा राज्य गुरु हो रो ये देश तो शास्त्र में भगवान कृष्ण कहते हैं आचार्योपासना ज्ञान प्राप्ति में एक अर्हता है आचार्योपासना आचार्य की उपासना कहने चाहिए आचार्य से ज्ञान प्राप्त करना है और उपासना भी करना है आचार्य उपासना देखने से कुछ कनिष्ठ भक्त वो उपासना का पात्र होने चाहते हैं और योजना की सृष्टि कहते है तो। मैं भी बौरा हूं तो सबको और दिखाना चाहिए तो कैसे मैं बोरो हूं मैं भी ज्ञानी हूं मैं भी ज्येष्ठ हू मुझ में वो सब सदगुण ही है तो मुझको भी पूजा करना चाहिए तो कोई ऐसे स्पष्ट नहीं कहें लेकिन ऐसा हो सकता है तो भक्तिष्ट अनुसार श्री ठाकुर ने कहा कि जो गुरु होते हैं तो गुरु होने से अब होते क्योंकि वैष्णव का लक्षण है वो सदैव श्री कृष्ण की प्रशंसा करना चाहते हैं और स्वयं की प्रशंसा से बात और गुरु का क्या लक्षण है तो दूसरों का प्रभु होते हैं और शिष्यों से सेवा ग्रहण करते हैं प्रशंसा भी सुनते हैं तो भाई साहब और गुरु दोनों के छिन्न दोनों के लक्षण विपरीत ही है परंतु भक्ति ठाकुर और भी बोले कि परंतु वैष्णव परंपरा पालन करने के लिए और दूसरों को कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार वाइष्णव गुरु होने चाहिए तो जो इनके गुरु का आदेश के अनुसार दूसरों को शिक्षा और दीक्षा दाता है तो उनका आंतरिक भाव अति विनम्र होने चाहिए और स्वयं का आचरण में भी विनम्रता होने चाहिए तो आदि का बहुत भयानक स्थिति है उसका दूसरा नाम है वैष्णव वैष्णव प्राय जो वैष्णव प्राय है। या प्राकृत भक्त उसका मतलब तो वैष्णव वैष्णव प्राय तो वैष्णव जैसा है परंतु वास्तव में तो वैष्णव नहीं है और दूसरा शब्द है प्राकृत भक्त भक्ति अकृत अर्थाचुण्य हे सुन रजोगुण, थमोगुण के कृष्ण भक्ति, शुद्धा कृष्ण भक्ति। कृष्णभक्तिमा च व्यचारेण भक्ति सेवते परंतु सगुणन सीता परिभ प्राकृत भक्त तो भक्ति करते है परंतु उसकी बुद्धि प्राकृत है रुचि है भौतिक इंद्रिय सुख में या सूक्ष्म अहंकारी सुख का बराय है और भक्ति तत्व अच्छी नहीं समझ के देखते हैं कि भक्ति में मेरे लिए अवसर है बड़ा हों जो नहीं हो सकता अवैषव समाज में वो संभव होगा गए समाज में अब समाज में कोई मुझको कोई मेरे अलौकिक गुणों हों कोई नहीं देखते तो अभी वाइष्णव समाज में मैं कितना बड़ा हूं मैं सबको देखाऊंगा तो शायद कोई ऐसे फूराफूरी नहीं सोचता परंतु माया हमको सूक्ष्म रूप से इस प्रकार का प्रभाव टते हैं और इस प्रकार भक्ति का नाम में हमारी भौतिक बुद्धि चलते रहते है और ज्येष्ठ होते हुए भी हम कनिष्ठ आदि का में रहते हैं तो नया प्रवचन है न लभ्य सुनने से भी प्रवचन सुनने से भी ऐसा है कुछ भक्त जो बार बार सुनते हैं परंतु कुछ भी प्रगति नहीं कर रहे कुछ प्रगति होगी परंतु चुन मन में अहंकार जुड़ा है इसलिए वो भक्ति मार्ग में प्रगत नहीं होते तो सब वैष्णव गुरु ही हैं। परंतु उस प्रकार का वैष्णव से सुनना चाहिए जिनका श्रवण करने से हमारी भक्ति बढ़ेगी वो क्या है भक्ति और क्या है भक्ति का नाम है अभिनय जिससे हृदय शुद्ध नहीं होते और भी अशुद्ध हो जाते भक्ति का नाम है अहंकार की वृद्धि यदि हो तो वो भक्ति तो भक्ति नहीं है तो हमें उस प्रकार का वैष्णव संघ का अन्वेषण करने चाहिए जिससे हमारा वास्तविक कल्याण होगा हरे कृष्ण इसके बारे में मैं, मैं कहीं बार बोला था तो बार बार बोलना चाहिए सिद्धांत बोले अच्छित न खर हलस इहा होते कृष्ण लागे सूर्य मान भक्ति सिद्धांत जो है उसका समझने में अवसी नहीं होना चाहिए मन कृष्ण भक्ति ती सिद्धांत में लगाने से जुड़ा होते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में हरे कृष्ण अगर किसी का प्रश्न हो इस विषय पर पूछ सकते हैं एक प्रश्न है पुष्टि मार्ग में वर्तमान गुरु के जन्मदिन के संदर्भ में फाक्योत्सव और नंद महोत्सव मनाया जाता है कृपया तो इस पर प्रकाश डालें? प्रकाशकाल है क्या है वर्तमान गुरु के जन्मदिन के संदर्भ में फाक्योत्सव और नंद महोत्सव मनाया जाता है। है नंदोत्सव होते भगवान कृष्ण का जन्मदिन के एक दिन के पश्चात तो गुरु एक विचार में कृष्ण से अभिन्न है तुरंत तो भिन्न भी है इस प्रकार भिन्न भी है कि कृष्ण भगवान नंद पुत्र है और गुरु नंद पुत्र नहीं वो एक अंतर है गुरु और कृष्ण एक ही है एक भी विचार है कि यदि हम वास्तविक गुरु से भगवद गीता का ज्ञान सुनेंगे हम एक ही फल में लेंगे जो अर्जुन ने मिला वो श्री कृष्णा का श्रवण करने से तो इस प्रकार गुरु कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि तो वे एक ही ज्ञान प्रदाता है परंतु भिन्न भी है तो यदि नंदोत्सव उद्यापित होते है। गुरु का जन्मदिन के एक दिन के बाद तो शायद उसके कुछ दिन के पश्चात तो गुरु की लीला भी हो hmm. रास लीला उसके पहले गोवर्धन फारत धारण की लीला होनी चाहिए यदि आप रासलीला करने चाहते हो तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है परंतु उसके पहले भगवान कृष्ण जैसे कि तो एक पहा उठा लो सब दिन छोटी अंगली पर धारण करो और यदि तुम कमजोर भगवान हो कलयुग का भगवान तो एक पूरा पहा का जरूर नहीं एक एक बड़ा पत्थर हम ऐसे मशीन जो है उसको उठा के तुम्हारे ऊपर से हम गिला देकर और तुम उसको ऐसे फका लो और दो हाथ से फका लेगा, कोई आपा नहीं है <laughs> ऐसे यदि हम इस प्रकार की परीक्षा करेंगे वो भारत में भगवान का जनसंख्या बहुत कमेगा <laughs> बहुत भगवान है तो थोड़ी सी परीक्षा करने चाहिए और यदि तुम परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते है तो हम स्वयं आयोजन करेगा बहुत सुंदर दोपिया आपकी राशि थे पहले ऐसा हरे कृष्ण शिलभोभाग की जय श्रीमद भगवत गीता यथारूप की जय हरे कृष्ण हरे